ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार पूरा हुआ दशम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था दशम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई थी भाष्यकार भगवान ने बता दिया कि नवम अधिकरण में बंधन के हेतुभूत स्वाभाविक पापों जो ज्ञानोत्तर कालीन हैं, उनका अश्लेष तथा ज्ञान से पूर्ववर्ती पा, पापों का विनाश होता है और यह होता है ज्ञान से अश्लेष तथा विनाश और इसमें प्रमाण है ज्ञानोत्तरकालीन का पाप का अश्लेष बताने वाला शास्त्रवचन और ज्ञान से पुरोवर्ती पापों का नाश बताने वाला शास्त्रवचन अब ये जो अधिकरण है इस अधिकरण के व्याख्यान का प्रारंभ भष्कर भगवान धर्मस्य पुनः पुनः इत्यादि से कर रहे हैं इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इसकी उत्तरण टीका देखिए ज्ञा पुण्य क्षीयते न इति पूर्ववत्त संदेह ज्ञानं तु न पुण्यनाशक शास्त्रीयत्वात् पुण्यवत अधिक इति उक्त अतिदेश व्याचे धर्म धर्मस्य इत्यादिना तो जैसे पूर्वाधिकरण में संशय हुआ था ज्ञान से पाप का नाश होगा कि नहीं होगा तो बताया गया ज्ञान से पाप का नाश होता है अब यहां पर भी ये संदेह हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं एक युक्ति के आधार पर ज्ञान पुण्य का नाशक नहीं होगा ज्ञान से जैसे पाप का नाश होता है ऐसे ज्ञानी के पुण्य का नाश नहीं होगा ये पूर्व पक्ष है संशय तो है ज्ञान से पुण्य का नाश होगा या नहीं होगा तो पूर्व पक्षी कहते नहीं होगा सिद्धांती कहेंगे पाप के तरह सकाम पुण्य का भी नाश ज्ञान से होगा तो पूर्व पक्षी जो युक्ति अपनाते हैं वो है यत्र यत्र शास्त्रीयत्व तत्र तत्र न यथा जन्य पुण्यनाशकर्शपूर्णमासुण्य जुण्यम अग्निहोत्रजन्यम पुण्य नाशयति ये, ना ये उदाहरण है तो ज्ञान भी शास्त्रीय है तो उसमें भाव का व्याप्य शास्त्रीयत्व तो रह रहा तो शास्त्रीयत्व तो का व्यापक पुण्यनाशक भाव भी रहेगा इस अभिप्राय से यह अनुमान बताया है कि ज्ञानंतु न पुण्यनाशकम इसमें ज्ञान पक्ष हैं और पुण्यनाशकत्वा भाव साध्य है तो शब्द पाप नाशकत्व तो का वैलक्षण्य द्योतक है जैसे तो ज्ञान में पाप नाशकत्व तो है ऐसे पुण्य नाशकत्व तो नहीं है ये तू शब्द बताएगा कहा क्यों पुण्य का नाशक नहीं बनता तो शास्त्रीय शास्त्रीयत्व तो हेतु है यानी शास्त्र भी प्रतिपादित तत्व। तो कहा जो शास्त्रीय होगा वो शास्त्र प्रतिपादित तो अन्य साधन का निवर्तक नहीं होगा इसमें कोई दृष्टांत तो पुण्य तो जैसे पुण्य विशेष अंतर का निवर्तक नहीं होता शास्त्रीय रूप समानता होने से विजातीय में निवर्त्य निवर्तक भाव होता है ये तो शास्त्रीय तुरूप साजाते ही ज्ञान तथा पुण्य में है इसलिए निवर्त निवर्तक भाव नहीं होगा इस प्रकार की जो एक अधिक आशंका है इसका निराकरण करने के लिए अतिदेश अधिकरण है तो भाष्य में है धर्म से पुनः शास्त्रीयवात्न अविरोध इति तन निराकरणा पूर्वाधिकरण न्यायातिदेश क्रियते तो धर्म पुनः शास्त्रीयवात् धर्म शास्त्रीय हैं का मतलब शास्त्र प्रतिपादित हैं और ज्ञान भी शास्त्रीय हैं तो शास्त्रीय रूप समानता दोनों में होने से शास्त्रीय ज्ञान के साथ शास्त्रीय पुण्य का विरोध नहीं होगा अविरोध और अविरोध होने से इनमें निवर्त निवर्तक भाव नहीं होगा तो ज्ञान और पाप का तो विरोध है एक अशास्त्रीय है एक शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय हुआ वह अशास्त्रीय पाप का तो निवर्तक हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय पुण्य का निवर्तक नहीं होगा ये हुई आशंका इस अधिकरण के द्वारा निवर्त्य <coughs> तन पूर्वाधिकरण न्यायातिदेश क्रिय थे तो इस आशंका का निराकरण करने के लिए पूर्व अधिकरण रूप जो न्याय है उसी का यहाँ पर अतिदेश किया जा रहा अने बताया जा रहा है कि जैसे पाप निवृत्त होता है ऐसे पुण्य भी निवृत्त ही होगा ज्ञान से इसलिए कि शास्त्रीय त्रूप समानता ज्ञान के साथ पुन्य कर्म की होने पर भी पुन्य कर्म पाप के तरह ही ज्ञान फल का प्रतिबंधक है ज्ञान का फल है अमृतत्व मोक्ष और यदि ज्ञान शास्त्रीय सकाम पुण्य का निवर्तक नहीं होगा तो फिर वो पुण्य अपना फलोपभोग कराने के लिए देवादि जन्म का आरंभ होगा आरंभ हो जाएगा तो फिर संसारी होगा जन्मांतर भी होगा तो ज्ञान का फल मोक्ष कहाँ हुआ फिर इसलिए ज्ञान के फल का प्रतिबंधक जैसे पाप हैं अपने फल का आरंभक बन करके बनता है ऐसे ये पुण्य भी अपना फल फलारंभक बन करके मोक्ष रूपी ज्ञान फल में प्रतिबंधक होने के कारण ज्ञा उत्पन्न हुआ ज्ञान जैसे निवृत्त करता है पाप को ऐसे पुण्य को भी निवृत्त करेगा पाप का हेतु जैसे अध्यास है ऐसे पाप का हित पुण्य का हेतु भी अध्यासी ही है कोई भी दर्श पूर्णमासादि याग या अग्निहोत्रादि कर्म शरीरादि में अहम बुद्धि किए बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान के बिना नहीं कर पाता शास्त्रीय कर्म भी इसलिए शास्त्रीय कर्म भी पाप के तरह ही अध्यासमूलक हैं और वह अध्यास सम्य ज्ञान से निवृत्त होगा तो हो तन निमित्तक पुण्यकर्म भी निवृत्त हो जाएगा ये सब ध्यान में रख के कहा कि तन निराकरणा पूर्वाधिकरण न्यायातिदेश क्रियते तो सूत्र का उच्चारण कर लें पातेतु पातेतु पाते पाते तो इतर अश्लेशतर पातेतु ये छह पद है इसमें इतर शब्द से लेना है पूर्वाधिकरण में जिसे ज्ञान निवर्त बताया है पाप को उससे इतर वो है पुण्य इसलिए इतर शब्द का अर्थ निकलेगा पुण्य तो इतर स्यापी यानी पुण्य स्यापी एवं का मतलब जैसे ज्ञान पूर्वकालीन पाप का नाश होता है ज्ञानोत्तरकालीन पाप का अश्लेष होता है ऐसे ही ये एवं ज्ञान उत्तर कालिन का अर्थ निकलेगा ज्ञानोत्तरकालीन पुण्य का अश्लेष होगा और अश्लेष शब्द उपलक्षण है विनाश का भी तो ज्ञान पूर्वकालीन पाप का पुण्य का पाप के तरह विनाश होगा तो इतरस्यापि एवं अश्लेष और विनाश का भी उपलक्षण होने कारण विनाश होगी तो पुण्य भी ज्ञान से निवृत्त होता है पूर्व में जो हुआ वह और अनंतर होने वाले पुण्य का अश्लेष इसीलिए ज्ञान का जो फल है वह मुक्ति उपपन्न होती है यदि पाप मात्र निवृत्त हो जाए ज्ञान से और पुण्य बना रहे तो मोक्ष ज्ञानी के शरीर पात के अनंतर नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि पातेतु ये तु शब्द अवधारण अर्थ में निपात हैं ना उसके कई एक अर्थ होते हैं तो यहाँ अवधारण अर्थ है एव अर्थ पाते एव और पात शब्द से लेना शरीर पात जिस शरीर में तत्वबोध हुआ है अह पाते सती पाती पाते सत्यव ऐसा अर्थ निकलेगा तो शरीर पात होते ही मुक्ति हो जाती है यह शरीर पात होते ही विधेय मुक्ति बताने वाला जो वचन है तस्य तावद एवं चिरम यावन इमोक संपत्से यह सार्थक होता है पुण्य का भी पाप के तरह अस्लेश विनाश मानने पर नहीं तो पुण्य अवशिष्ट रहेगा तो अपना फलोपभोग कराने के लिए फिर जन्मांतर का आरंभ होगा तो शरीरपात होते ही मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी उसलिए शरीरपात होते ही मुक्ति की उपपत्ति के लिए जरूरी है पुण्य का भी अश्लेष विनाश होना ये पाते तो उसे बताया जा रहा है तो इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसे देखिए तरस्यापि का अर्थ करते हैं पुण्यस्यापी भाष्य में भाषकर भगवान इतर शब्द का अर्थ करते हैं पुण्य से कर्मण एवं का अर्थ है अघवतने पूर्व अधिकरण ने जैसे ज्ञानोत्तरकालीन पुण्य का पाप का अश्लेष पुण्य और ज्ञान पूर्वकालीन पाप का विनाश पता ऐसे ही पुण्यस्य कर्मणः पुण्य कर्मण अश्लेश शब्द को उपलक्षण मान करके विनाश भी भास्कर भगवान लिखते हैं कि ज्ञानोत्तरकालीन पुण्यकर्म का अश्लेषन पूर्वकुण्यकर्म का विनाश ज्ञानवतो भवतः भवतः का कर्ता है अश्लेष विनाश ये दो द्विवचन है द्विवचन है क्रियापद है तो ज्ञानी के ज्ञानोत्तरकालीन पाप पुण्य का अश्लेष और ज्ञान पूर्वकालीन पुण्य का विनाश होते हैं ये दोनों भी होते हैं पाप के तरह ही ये इतरश्यापी एवं अश्लेष कार हुआ और इसमें हेतु बताया जा रहा है हेतु पहले पूछते हैं कि कुतः पाप के तरह पुण्य का भी अश्लेष विनाश क्यों माना जा रहा है तो हेतु बताते हैं कस्यापी स्वफल हेतुत्व न ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात <coughs> तो तस्यापी यानी पुण्य स्वापी स्वफल हेतुत्व न तो जैसे पाप अपने फल का हेतु है ऐसे पुण्य भी अपना फल जो उत्कृष्ट यौनी है मनुष्य की अपेक्षा उसका हेतु बन जाएगा तो ज्ञान फल प्रतिबंधित तो प्रसंगात और वह यदि बना रहेगा तो ज्ञान का फल जो मोक्ष है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात आगे हैं उभे ऊ हे एष एते तरती तो एष यानी ज्ञानी उभे येते तो येते ये, ये सर्व श्रुति में परामर्शक हैं पाप का और पुण्य का द्विवचन है ना पुण्य पापे येते शब्द कांथ द्वितीय का द्विवचन है येते अने पुण्य पापे पापेष तर ब्रह्मज्ञानी तरति अने अतिमति ब्रह्मज्ञानी इन पुण्य और पाप दोनों का भी अतिक्रमण करता है अतिक्रमण है पूर्व पुण्य का और पाप का विनाश और अनंतर भावी पुण्य पाप का अस्लेश। ये अतितरण का स्वरूप है इत्यादि श्रुति सूच दुष्कृतवत सुकृत्यापी प्रणाश व्यपदेशात् यह श्रुति पाप के तरह पुण्य का भी विनाश बताती है और जैसे असंग अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म कर्म का अकर्ता अभोक्ता है पाप कर्म का अकर्ता पाप कर्म फल का अभोक्ता है ऐसे पुण्य कर्म का भी अकर्ता अभोक्ता ही है कर्म के फल का और वह पाप के तरह पुण्य कर्म का भी अकर्ता ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव जिसे हो रहा है तो वह पाप के तरह पुण्य का भी अपने आप को अकर्ता ही देख रहा है तो वैस ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों में का अश्लेष क्या माना गया पाप का उसमें कर्तृत्व का अभाव महसूस करना कर्तृत्व महसूस न करना यही अश्लेष है तो जैसे पाप का कर्तृत्व ज्ञानोत्तरकालीन पाप का कर्तृत्व अध्यास ज्ञानी में नहीं होता ऐसे ज्ञानोत्तर ज्ञानोत्तरकालीन कार्यक्रम संगात से होने वाले पुण्य कर्मों का भी कर्तृत्वाध्यास ज्ञानी में नहीं होता यही असलेश है और ज्ञानी जैसे पूर्व पापों का अकर्ता अपने को अनुभव करता है ऐसे पूर्व पुण्य का भी अकर्ता अनुभव करेगा तो उनका भी विनाश होगा उनकी दोनों का भी हेतु अध्यास है वो बाधित होता है ज्ञान से तो दोनों भी नहीं रहेंगे इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अकर्तृ आत्मत्वबोध निमित्त कर्म क्षय से सुकृत दुष्कृत तुल्यवाद तो अकर्त्री आत्मबोध निमित्तक जो कर्म क्षय है वह पुण्य पाप दोनों का भी एक समान होगा क्योंकि दोनों का भी हेतुभूत तो अध्यास का निवर्तक बन जाता है तत्व ज्ञान अकर्तात्म बोध तो जब दोनों पाप के निमित्त को हटाया इसलिए पाप का नाश हुआ तो पुण्य के निमित्त निमित्तभूत तो अध्यास को भी हटा रहा है तो पुण्य भी हट जाएगा ये युक्ति हुई एक प्रकार से और श्रुति भी बताई जा रही है क्षीयते चास्य चाष्य कर्माणी इति श्रुते। चाष्य चास्य तस्विन दृष्टे परावरे यह श्रुति जैसे पुण्य का बता पाप का क्षय बता रही है ऐसे पुण्य का भी बता रही है सामान्य रूप से कर्म शब्द का प्रयोग किया है ये नहीं किया कि पाप का तो सामान्य रूप से कर्म शब्द उभय को बताता है तो पुण्यपाप उभय के वाचक कर्म शब्द का प्रयोग होने से ये होगा कि क्षीयते चाष्य अविशेष अविशेष्रुते ये जो अविशेष श्रुति है इसके आधार पर यह निश्चित होगा आगे हैं यत्रापि केवल इत्यादि भाष्य भाष्यवाक्य इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये जो इतना भाष्य है अभी तक पढ़ा इसका भावार बताता है जो पूर्व पक्षी ने एक अनुमान बताया था ना ज्ञानंतु न पुण्यनाशकम शास्त्रीयवाद पुण्यवत भाष्यकार भगवान ने तन निराकरणा इत्यादि भाष्य से ये बताया कि पूर्व पक्षी जो ये अनुमान है यह श्रुति से भी बाधित है और अनुमान से भी एक सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष आता है उसमें एक उसका बाधक अनुमानांतर है ये बता रहे हैं तो ज्ञानम पुण्यनाशकम यह सिद्धांति अनुमान है इसमें पक्ष है ज्ञान तो और साध्य है पुण्यनाशकत्व पूर्व पक्ष के अनुमान में भी पक्ष था ज्ञान और साध्य था पुण्यनाशक भाव अभाव, अभाव साध्य था यहाँ अभाव को हटा करके पुण्यनाशकत्व ये सिद्ध किया जा रहा और तो है। और हेतु है समूल हाँ तो अविद्या होना चाहिए हम्म तो समूल अविद्या घातत्वा तो ये होना चाहिए तो अविद्या है अध्यास कर्ता भोक्ता पना का अभिमान और इसका मूल है स्वरूप विषयक अज्ञान तो समूल अविद्या शब्द का अर्थ निकलेगा स्वरूप विषयक अज्ञान सहित कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान समूल अध्यास अविद्या है और इसका घातक ये ज्ञान है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूँ ये जो ज्ञान है यह पाप के तरह पुण्य का भी हेतुभूत जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अध्यास उसका समूल निवर्तक है तो जब पुण्य के हेतुभूत अध्यास को ही निवृत्त करेगा तो ये निमित्ता निमित्तापाय नैमित्त क्या के अनुसार ये भी चला जाएगा तो ज्ञान पुण्यनाशक समूल अवीद्या इति न्यायोपेत आगम बाधितम् अनुमानम इति भाव तो ये जो न्याय यानी युक्ति हैं इससे युक्त जो आगम है यानि श्रुति हैं वो हैं क्षीयते चाश्य कर्माणी तस्म दृष्टि परावरे तो इस युक्ति सहकृत श्रुति से ये पूर्व पक्ष का अनुमान बाधित हो जाएगा अब यदापि केवल एव इत्यादि जो भाष्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यदापि इत्यादि भाष्य वाक्य पूर्व पक्ष की जिस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने लिखा है वह पूर्व पक्ष की आशंका टीकाकार बता रहे हैं ये कहा न कि क्षीयते चास्य कर्माणी इस श्रुति से बाधित होता है पूर्व पक्ष का अनुमान तो पूर्व पक्षी कहते हैं उस श्रुति में जो सामान्य रूप से कर्म शब्द का प्रयोग आया है उसे पुण्य का भी परामर्शक न मान करके पाप का मात्र परामर्शक मानो। क्षीयते चास्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे में कर्म क्षीण होते हैं का अर्थ है पाप कर्म क्षीण होते हैं वह कर्म शब्द पाप का परामर्शक है न कि पुण्य का भी सामान्य के वाचक शब्द को कर्म विशेष जो पाप है उसी का वाचक मान लो श्रुति के कर्म शब्द प्रयोग में थोड़ा सुधार कर लो एकोन पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं यही शंका बताई जा रही है टीका में कि ननु च इति अविशेष श्रुति अवश्रुति पाप विषया सर्व पापम तरती विशेष्रुते क्षीयते चा इस श्रुति स्थ कर्म शब्द को माना जा पाप का वाचक इति अविशेष श्रुति पाप विषयक है का मतलब पाप कर्म का ही ज्ञान से नाश होता है क्षय होता है ये बताती है ऐसा क्यों सामान्य कर्म के वाचक कर्म शब्द से पाप विशेष कर्म को ही क्यों लेना है पाप रूपी कर्म विशेष को ही पुण्य को क्यों नहीं लेना तो कहते इसलिए कि सर्वम पापमानम तरती इति विशेष श्रुते तो दूसरी विशेष श्रुति है कि सर्वम पापमानम तरती इस विशेष श्रुति वचन में पाप शब्द का प्रयोग है कि सारे पापों का अतिक्रमण होता है इसलिए क्षियते सामान्य श्रुति को विशेष श्रुति के अनुसार निर्धारित किया जा। जब वहां पापों का ही सब पापों का ही क्षय बताया जा रहा है ज्ञानी के तो क्षींते चाष्य इस मुंडक श्रुति में भी कर्म शब्द से पाप कर्मों को ही ले लो ज्ञान से क्षीण होते हैं करके ये श्रुति बता रही है सामानों तो सर्व पापमान तरती विशेष श्रुते इस विशेष श्रुति के अनुसार सामान्य श्रुति का अर्थ करो ऐसा यदि आग्रह पूर्व पक्षी करते हैं तो यत्रापि इत्यादि से उनके इस शंका का निराकरण किया जा रहा है कि यत्रापि केवल एवं पापम शब्दों दृश्यते तत्रापि ती त पुण्यम अभी आकलित द्रष्टव्य तापम तरती इत्यादि जिन श्रुति श्रुतिवचनों में यदशा वे श्रुति वचन जिनमें केवल पाप शब्द का ही प्रयोग है ज्ञान से निवर्त्य कर्म को बताने के लिए पाप शब्द का मात्र प्रयोग है जिन श्रुतिवचनों में तो सर्व पापान तरती इत्यादि श्रुतियों में है केवल पाप शब्द का प्रयोग तो कहते हैं उन श्रुति वचनों में भी त्रापि का अर्थ है तो यत्रापि ये सर्व पापानं तरती इत्यादि श्रुति में केवल एवं पापम शब्दों दृश्यते जहाँ ये दिख रहा है केवल पाप शब्द का ही प्रयोग तो तत्रापि उन वचनों में भी तेन यानी पाप शब्द से ही पुण्यम आकलितम आकलितमती आकलित यानी संग्रहित परामृष्टम तो उस पाप शब्द से ही पुण्य का भी ग्रहण होता है हाँ। तो पाप शब्द पुण्य का भी ग्राहक है क्यों तो पाप का अर्थ होता है निकृष्ट फल वाला तो ज्ञान फल जो निरति से आनंद है उसके दृष्टि में सकाम पुण्य कर्म का फल जो स्वर्ग आदि विषय सुख है यह भी निकृष्ट ही है इसलिए सकाम पुण्य भी स्वर्गादि विषय सुख रूपी निरति से आनंद की अपेक्षा निकृष्ट फल का ही हेतु होने से पाप के तरह पाप ही हुआ ये आगे कहता है कि ज्ञान फलापेक्ष निकृष्ट तो पुण्य से ऐसे ऊपर से जोड़ देना पाप शब्द से पुण्य को भी क्यों लेना है तो कहते इसलिए कि पाप पदार्थ में निकृष्ट फलत्व तो एक गुण है तो निकृष्ट फलत्व तो रूप गुण पाप शब्द के मुख्यार्थ का जिसमें दिखेगा तो सकाम पुण्य में दिख रहा है ज्ञान फल की अपेक्षा निकृष्ट फलत्वरूप गुण इसलिए यह पाप का गुण पुण्य में भी विद्यमान होने से पुण्य को भी गौण रूप से पाप कहा जा रहा है वो गौण प्रयोग जैसे सिंह मानव अग्निर मानव क इत्यादि में होता है तो इस अभिप्राय से कहा कि ज्ञान फलापेक्षा निकृष्टफलवात् अस्थी च्रुतौ पुण्ये पापशब्द प्रयोग और श्रुति में पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग हुआ है नयन सेतुम अहोरात्रे इत्यत्र। सह अपि सुकृतुक्रम्य पूर्वे अक्रम्य सर्वे पापम अतो निवर्तेशे शब्द प्रयोगातो तो, तो विद्या के प्रकरण में ये दहर विद्या के प्रकरण का वाक्य हैं वहाँ दहर आकाश शब्दित जो परमात्मा है उपाश्य उसे सेतु शब्द से कहा सेतुर्विधरण वहां पर वो सेतु के तरह सेतु है और ये जो परमात्मा रूप सेतु है इसे यह काल से अपरिचिन्न है इसे दिखाने के लिए कहा कि ये तम ये नम सेतुम यानि दहर आकाश शब्दित परमात्मा रूप जो सेतु है इस सेतु को अहोरात्र न तरत तो दिन रात रूपी जो काल है यह अपने से परिचिन्न नहीं करता काल से जो परिचिन्न होता है वह काल के गाल में समा जाता है तो परमात्मा काल के गाल में समा नहीं जाता नित्य है अनित्य नहीं है इसे बताने के लिए ये कहा गया कि अहो रात्रात्मक जो काल है वह इसे क्षीण नहीं करता एनम से तो मैंने प्रकृत उपास्य धर आकाश शब्दित परमात्मा को परमात्मा रूपी सेतु को अहोरात्रात्मक काल अपने से परिचिन नहीं करता जो काल से परिचिन्न होता है वह निश्चित समय में फिर समाप्त हो जाता है अनित्य होता है मरते होता है ये अमरण धर्म है ये बता करके आगे कहा कि इत्यत्र सह सुकृत दुष्कृतन सुकृतम अपि अनुक्रम्य तो नयनम इत्यादि वाक्य के बाद में जो वाक्य शेष आता है तो वहाँ इसी एक कंडिका में दूसरा वाक्य शेष है एक वाक्य शेष है ये बताया कि काल से अपरिचिन्न है ऐसे धर्मा धर्म से भी वो युक्त नहीं है अहो रात्रात्मक काल से जैसे युक्त नहीं है ये सेतु प्रकृति ऐसे पुण्य और पाप भी इसे आ, आ, आ, इसका अतितरण नहीं करते का मतलब ये कर्म से भी युक्त नहीं है जैसे का अहोरात्रे न तरत ये कहा ऐसे पुण्य और पाप पुण्य पापे एनम सेतुम न तरत आता है, तो पुण्य और पाप भी इसे अपने से युक्त नहीं करते का मतलब पुण्य पाप से विशिष्ट भी ये नहीं है <coughs> तो कर्म से युक्त नहीं है का अर्थ कर्म से असंश्लिष्ट है तो यहाँ पर नित्य सह दुष्कृतन सुकृतम अपि अनुक्रम्य सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते। आगे कहा कि पुण्य और पाप दोनों को भी बता करके, फिर दूसरे वाक्य शेष में ये कहा गया कि सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, थे अतः यानी अस्मात्तु ये जो दहर आकाश शब्दित तो सेतु हैं इस सेतु से सभी पाप निवृत्त होते हैं अपने से युक्त उसे नहीं करते अपने से संश्लिष्ट नहीं करते इति अविशेषण एवं प्रकृत पुण्य भी पुण्य शब्द प्रयोगत्म तो प्रकृत पुण्य शब्द में भी पाप का यानी पुण्य पदार्थ में भी पाप शब्द का प्रयोग होने के कारण ये समझना कि सर्व पापमान तरती इत्यादि श्रुति में भी पाप शब्द पुण्य का भी परामर्शक है शब्द प्रयोगात इस प्रकार इतरश्यापी एवं अश्लेष <coughs> इसकी व्याख्या हो गई अब सूत्र में बचे हैं दो पद <coughs> पातेतु इसकी व्याख्या की जा रही है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पाप पुण्य क्षय पर अधिकरण द्वयस्य से फलम आह इति पूर्व अधिकरण नवम अधिकरण है ज्ञान से पाप का क्षय बताने वाला ये दशम अधिकरण है ज्ञान से पुण्य का क्षय बताने वाला इसलिए पाप पुण्य क्षय परक ये जो दोनों अधिकरण है इससे निश्चित हुआ कि तत्व ज्ञान से पुण्य तथा पाप दोनों भी निवृत्त होते हैं तत्व ज्ञान से दोनों की निवृत्ति सिद्ध होने से जो फल सिद्ध होता है उसे बताने के लिए इस सूत्र का पातेतु ये अंश है दोनों की निवृत्ति होगी तभी जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर का पात होते ही उस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य सिद्ध होगा नहीं तो पुण्य शेष रहेगा तो उसका फलोपभोग करने के लिए देवादि जन्म लेने पड़ेंगे तो विधेयक कैवल सिद्ध नहीं होगा ये पाते से बताया जा रहा है तो पाप पुण्य क्षय पर अधिकरण द्वस्से फलम आह पाते तु इति तू शब्दो अवधारणार्थ तू शब्द अवधारणार्थक है यानी एवकारार्थक है एवकारार्थक होने से हिंदी में उसका अर्थ होगा ही शरीर पात होते ही ऐसा शरीर छूटते ही ज्ञानी का शरीर जिस समय छूटा उसी समय ज्ञानी विधेय मुक्त होता है विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है <coughs> ये तब संभव है जब शरीरांतर के आरंभक दो प्रकार के कर्मों में से एक भी कर्म शेष न रहे निकृष्ट शरीर के आरंभक है पाप उत्कृष्ट शरीर के आरंभक है पुण्य और मध्यम जो शरीर है उसके भी आरंभक यही हैं समान पुण्य पाप तो पुण्य पाप में से एक भी रहेगा तो शरीरांतर का आरंभ होगा विधेय कैवल्य सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि एवं धर्माधर्मयोर तो हो विद्या सामर्थ्यात अश्लेष विनाश सिद्धे अवश्यम भाविनी विदुसह विदुष शरीरपाते मुक्ति अवधारयती तो इस प्रकार दो अधिकरणों से ये निश्चित हुआ कि धर्म तथा अधर्म इनका अश्लेष और विनाश तत्वज्ञान से होता है इससे यह निश्चित हुआ कि ज्ञातत्व ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के छूटते ही आ, मुक्ति मिल जाती है विधेयक कैबल्य होता जीवन मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति पहले ये पुण्य पाप का अश्लेष विनाश ही तो जीवन मुक्ति है यह शुरू में बताया था पूर्वाधिकार शरीर पात के बाद विधेयक कैबल्य और शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति ज्ञान होते ही अश्लेष विनाश हो जाएगा ये जीवन मुक्ति है ये जीवन मुक्ति है शरीर के रहते रहते और जैसे शरीर पात हुआ तो अब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी विधेयुक्ति तो इस प्रकार ये जो दशम अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है <coughs> ग्यारहवें अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें आरब्धे नो वा संचिते वंच नश्यत उभयाराप्यकर्तृव तद्बोध सदृशोखलु आदह पात संसारुतेरुभवादीशुचक्रादिदृष्टाता नैवा विनश्यत तो ये कहा गया कि ज्ञान से पहले हुआ जो कर्म है वह नष्ट होता है तत्व तो ज्ञान से पुण्य भी पाप भी ज्ञान से पहले हुआ जो पुण्य और पाप है पूर्व जन्म का भी और इस जन्म में किया हुआ भी नष्ट होगा ये पूर्व दो अधिकरणों के द्वारा बताया गया तो ज्ञान से पूर्व हुआ कर्म विवक्षा भेद से दो प्रकार का है एक ज्ञान से पहले किए हुए पुण्यपाप में से कुछ पुण्यपाप विशेष प्रारब्ध बन करके जो वर्तमान शरीर के आरंभक बन गए और उनका फलोपभोग हो रहा है वे प्रारब्ध कर्म जिसको कहा जाता है वो विज्ञान से पहले किया हुआ कर्म ही है लेकिन फलारंभक हो गया फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ है प्रवृत्त फल कर्मों से कहा जाता है हां और दूसरा है संचित कर्म वो विज्ञान से पहले किया हुआ कर्म है तो संचित कर्म तो नष्ट होगा वह अप्रवृत्त फल कर्म है इसके विषय में कोई संदेह नहीं लेकिन ज्ञान से पहले हुए जो कर्म है पाप, उसे पूर्व अधिकरणों में कहा कि विनष्ट होता है उनका नाश होता है तो प्रारब्ध भी तो ज्ञान से पहले ज्ञान हुआ कर्म है ज्ञानी से तो वह भी नष्ट होगा कि नहीं होगा संचित के तरह ये संशय होता है तो पूर्व पक्षी कहेंगे होता है प्रारब्ध भी संचित के तरह नष्ट होगा और सिद्धांत होगा कि ज्ञान से संचित का मात्र विनाश होगा और प्रारब्ध का विनाश नहीं होगा वो रहेगा ये सिद्धांत है इस अधिकरण का इसलिए पहले विषय तथा संशय बताते हैं प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कि आरब्धे ये द्विवचन है आरब्धे पुण्य पापे यानी प्रारब्ध बन करके अभिव्यक्त तो हुआ जो पुण्य पापात्मक कर्म है वे आरब्धे नश्यत द्विवचन है आरब्धे प्रथमा का दिवचन है नश्यतः का करता है तत्व तत्व ज्ञान से प्रारब्ध कर्म जो पुण्य पापात्मक है वो नष्ट होगा वा यानी अथवा नो यानी नष्ट नहीं होगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि आरब्धे भी ऐसे लगाना तो प्रारब्ध जो पुण्य पापात्मक है वो नष्ट होगा कैसे तो कहते संचिते इव तो संचित जैसे नष्ट होता है ऐसे प्रारब्ध भी ज्ञानी का तत्व ज्ञान से नष्ट होगा ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई हेतु बताते हैं क्यों नष्ट होना चाहिए तो कहते हैं जैसे संचित कर्म का अकर्ता ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय है उसका संचित कर्म का अकर्ता मानता है तो प्रारब्ध कर्म का भी तो अकर्ता ब्रह्म ही प्रारब्ध कर्म मात्र ब्रह्म ने किए हैं ऐसा थोड़ा ही है तो संचित कर्म के तरह प्रारब्ध कर्म का भी अकर्ता ही ब्रह्म है और वो अकर्ता प्रारब्ध का भी अकर्ता ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय जिसका है उसका संचित के तरह प्रारब्ध भी नष्ट होना चाहिए हाँ हम्म तो उभयत्रापी अकर्तृत्व उभयत्र संचित तथा प्रारब्ध इन दोनों में भी अकर्तृत्व समान है और तदबोधो तद्बोध यानी अकर्तृत्व बोध, बोध यह समान होने से सदृशो खलु इसलिए संचित जैसे नष्ट हो रहा है तत्व तो ज्ञान से ऐसे प्रारब्ध भी नष्ट होना चाहिए ये पूर्वपक्ष रहेगा सिद्धांत है आरब्धे नैव नैविनश्यत चौथे पाद में नैव आरब्धे विनश्यतः द्वितीय श्लोक के चौथे पाद में ये हैं सिद्धांत की प्रतिज्ञा आरब्धे नैव नैविनश्यत तत्वज्ञान से फल आरंभ हो गया है जिन पुण्यपाप पापों का वे नष्ट नहीं होते हैं वे बने रहते हैं उनका नाश नहीं होता क्यों तो इसके लिए हेतु बताया जा रहा है श्रुति अनुभव तथा युक्ति को तो श्रुति बताते आदि पात संसार श्रुते तस्व एव चिर मोक्ष से अथ संपत् यह श्रुति जब तक जिस शरीर में ज्ञान हुआ है वह शरीर बना रहता है तब तक ज्ञानी का संसार बता रही है का मतलब वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उनके सामने आ रही हैं उनसे उनकी बुद्धि में वो दिख भी रहा है प्रभाव तो ये माना जाता है लोगों को दिख रहा है तो ये माना जाता है देह पात पर्यत संसार का प्रतिपादन श्रुति कर रही है वो श्रुति वचन और विद्वानों का अनुभव भी है शरीर रहता है तभी तो याज्ञ के आदि जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुषों जनक की सभा में अपने अनुभव के बल पर उत्तर देते हैं हाँ वो गार्गी आदि के जो शब्द से प्रतिपादन नहीं हो सकता जिस अर्थ का ऐसे अर्थ का भी अनुभव के आधार पर वो उत्तर देते हैं तो ये विद्वानों का अनुभव और यीशु चक्रादि दृष्टांत तो आते हैं ईशु कहते हैं बाण को तो छूटा हुआ बाण धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण जब तक नहीं छूटता तब तक तो धनुर्धारी उसे छोड़ने में भी या उसका उसको हटा करके तून में रखने में भी समर्थ है लेकिन एक बार धनुष से छूट गया तो जब तक उसमें वेग है तब तक वो धनुर्धारी भी उसे रोक नहीं सकता ये जो दृष्टांत है ऐसे कुलाल घड़ा बनाता है दंडे से चक्र को चलाता है घुमाता है और बाद में दंडा को निकालता है चक्र से और फिर हाथ से वो बना लेता है घड़ा लेकिन चक्र घूमता रहता है दंडे को हटाने के बाद भी तो जब तक उसमें वेग है वो भ्रमण है तब तक उसे रोका नहीं जा सकता वेग समाप्त होने के बाद ही वो भ्रमण रुकेगा उसका ये भी दृष्टांत है तो ईशु यीशुचक्रादि दृष्टानतात तो ये दृष्टांत हो गई युक्ति ऐसे ही ज्ञान से पहले प्रारब्ध अपना फल देने के लिए फलोन्मुख हुआ है वह ज्ञान का हेतु है प्रारब्ध ऐसा ही प्रारब्ध बना है बहु नाम जन्म नाम अंत्य ज्ञान देते कहते हैं ना? अनेकों जन्मों तक साधना करते करते करते ज्ञानी अंतिम जन्म में मेरा आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करके मुझे पा लेता है बहुनाम नाम जन्म मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार तो वहां पहले जन्मों की हुई ज्ञान की साधना भी प्रारब्ध बनकर के सामने आ जाती है ना इसलिए प्रारब्ध को ज्ञान का माना जाता है हेतु वो प्रबल है छुटे हुए बाण के तरह है उसे तत्व ज्ञान नहीं रोकेगा नहीं हटाएगा वह तो जिन कर्मों का फल प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे संचित कर्म को मात्र निवृत्त करेगा और प्रारब्ध रहेगा इसलिए कहते हैं कि आरब्धे नहीं आरब्ध जो पुण्य पाप हैं उनका विनाश नहीं होगा वो बने रहेंगे इसलिए प्रारब्ध कर्म को टिकाए रखने के लिए जो अविद्यालेश है वह बना रहता है ना यानी अविद्या के दो अंश हैं एक अंश है आवरण शक्ति दूसरा है विक्षेप शक्ति तो अविद्या की आवरण शक्ति को मात्र तत्व ज्ञान हटाता है विक्षेप शक्ति प्रारब्ध के कारण बनी रहती है वह जो विक्षेप शक्ति है वह प्रारब्ध को टिकाए रखती है और वह जब तक प्रारब्ध है तब तक विक्षेप शक्ति रहेगी शरीर भी रहेगा और उससे व्यवहार होंगे अविद्या की विक्षेप शक्ति से वो अविद्यालय से अविद्याकांक्ष है तो अंशात्मक अविद्या रहती है उसी पर प्रारब्ध टिका हुआ रहता है ये सब टीका में चर्चा आएगी तो आदेह पात संसार श्रुते अनुभवादी यशु चक्र आदि दृष्टानता नैवरबिनशत अधिकरण सार का विचार इस प्रकार हो जाता है भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं